नंबर 32 साक्षी के सूत्र को पकड़ो जागो मौत पास आती जाती किसी भी घड़ी पकड़ लेगी और मर्द गर्द में मिल जाएंगे एक बार इस मौत को तुम जीवन का अनिवार्य अंग मान के अंगीकार करो और तुम्हारी जिंदगी तत्ण बदलनी शुरू हो जाएगी क्योंकि फिर तुम और ढंग से उठोगे और ढंग से बैठोगे फिर तुम कोई गाली दे जाएगा तो क्रोध ना करोगे क्या सार फिर तुम हार जाओगे तो दुखी ना होओगे, फिर तुम जीत के लिए दीवाने ना होओगे, फिर सफलता आए कि विफलता सब बराबर मालूम होगी तुम एक तरह के सम्यक्त में प्रविष्ट हो जाओगे तुम्हारे भीतर समता का फूल खिलने लगेगा दुख आए तो दुख सुख आए तो सुख तुम साक्षी बने देखते रहोगे जहां मौत ही आनी है वहां क्या फर्क पड़ता है कि दो दिन इत्र फुले लगाया कि नहीं लगाया कि बहुमूल वस्त्र पहने कि नहीं पहने कि महलों में विराजे कि नहीं विराजे क्या फर्क पड़ता है विराजे तो ठीक नहीं विराजे तो ठीक महल में रहे तो और झोपड़े में रहे तो तुम्हें अंतरना पड़ेगा और मैं तुमसे यह नहीं कह रहा हूं कि तुम महलों में रहते हो तो भाग जाओ छोड़कर मैं तुमसे यह भी नहीं कह रहा हूं कि तुम झोपड़े बना लो और झोपड़ों में रहो मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि झोपड़े में रहो कि महल में एक बात याद रखो कि झोपड़े में भी मौत घटती है महल में भी मौत घटती है मौत के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं मौत के लिए सब तरफ द्वार है इसलिए महल में भी ऐसे रहो जैसे धर्मशाला में रहते हो और झोपड़े में भी ऐसे रहो जैसे धर्मशाला में रहते हो सराय में रहने की कला संसार में रहने की कला है सिर पर लंबा केस चले गज चालसी अद्भुत लोग थे मस्त लोग थे मस्त हाथियों जैसे चलते थे सिर पर लंबा केस चले गज चाल सी हाथ गया शमशेर ढलकती ढाल ढालसी हाँ तो मैं नंगी तलवारें थी और ढालें थी मगर मौत का हमला हुआ तो न तलवारें काम आती हैं न ढालें काम आती और जब मौत का हमला होता है तो हाथी भी ऐसे गिर जाते हैं जैसे चूहे गिर जाते क्या फर्क है अकड़ तो चूहों में भी होती कोई चूहे में कम अकड़ नहीं होती हाथी से मैंने सुना है कि एक चूहा अपने बिल से निकला सामने ही एक हाथी खड़ा था हाथी ने चूहे की तरफ देखा और कहा कि तुम कौन हो इतने छोटे इतने ओछे इस छोटे से छेद में समा गए तुम्हारा होना ना होने के बराबर चूहने का माफ करिए बात ऐसी नहीं कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब मैं कोई छोटा नहीं हूं जरा बीमार रहा हूं बीमारी से उठाऊ चूहों की भी अकड़ है हाथियों की होगी मगर फर्क क्या है मौत के सामने चूहे और हाथी सब बराबर हो जाते हैं। मौत के सामने सब समान है मौत बड़ी समाजवादी मौत भेद नहीं करती जब मौत भेद नहीं करती तो तुम भी भेद ना करो जब मौत भेद नहीं करती तो जीवन में भी भेद ना करो अभी से अपने को ना कुछ मानो तो मौत तुम्हें चोट ना पहुंचा सकेगी अभी से अपने को ना कुछ जानो तो मौत तुम्हें क्या मिटा सकेगी तुम खुद ही अपने को मिटा दो यही कला संन्यास है स्वयं को मिटा देना स्वयं को शून्य कर लेना कहते हैं वाजिद कहे वाजिद पुकार सीख एक शून्य रे एक शून्य को सीख लो मरने के पहले मर जाओ मरने के पहले अहंकार को विदा कर दो कह दो कि मैं नहीं हूं फिर तुम चकित हो मौत आएगी और तुम्हारे भीतर मिटाने को कुछ न पाएगी सिर पर लंबा केस चले सी, हाथ गया शमशेर ढलकती ढाल सी एता यह अभिमान कहां ठहराएंगे वाजिद कहता है इतना अभिमान कहां ठहरोगे कहा रुकोगे एता यह अभिमान ऐसा लगता है कि तुम रुकोगे ही नहीं तुम तो बढ़ते ही चले जाओगे तुम तो सारा जगत जीत के रहोगे ऐसा लगता है कि तुम तो मौत को भी पछाड़ दोगे एता यह भी अभिमान कहां ठहराएंगे इतनी अकल, तुम तो मौत को पानी पिला दोगे ऐसा लगता है लेकिन कौन का मौत को पानी पिला पाता है ढालें तलवारें सब पड़ी रह जाती मौत आती है सब सुरक्षा के उपाय पड़े रह जाते कुछ काम नहीं आता मौत के सामने हम एकदम असुरक्षित हो जाते उसके सामने हम एकदम निरीह असहाय हो जाते सिर्फ एक व्यक्ति उसके सामने असहाय नहीं होता जिसने जाना कि मैं नहीं हूं जिसने शून्य को जाना वह तो मौत के सामने हंसता है वह तो मौत से भी मजाक करता है एक ज़ैन फकीर मर रहा था ऐसे फकीर मौत से भी मजाक कर सकते मरने के वक्त उसके सारे शिष्य इकट्ठे हो गए उसने आंख खोली और कहा कि एक बात पूछूं कभी तुमने किसी की खबर सुनी जो बैठे बैठे मरा हो पद्मासन में एक शिष्य ने कहा क्यों तो उसने कहा कि अगर कोई न मरा हो पद्मासन में बैठ के तो मैं पद्मासन में बैठ के मरना चाहता एक बात रह जाएगी किसी ने कहा कि नहीं हमने सुना है कि कुछ फकीर पद्मासन में बैठ के मरे तो उसने कहा तुमने सुना है कभी कोई खड़ा खड़ा मरा हो तो हम खड़े खड़े मरते ये मजाक देखते ये व्यंग तो हम खड़े खड़े मर जाते एक बात रह जाएगी मगर किसी ने कहा कि हमने ये भी सुना है कि अतीत में एक दफा एक भिक्षु खड़े खड़े मरा था तो उसने कभी क्यों उपाय रहा कि हम शीर्षासन करके मरते और वो शीर्षासन लगा के खड़ा हो गया उसके शिष्य भी घबरा गए कोई मौत से ऐसी मजाक करता है अब वो मर गया कि जिंदा है ये भी कुछ समझ में नहीं आता शीर्षासन लगाए खड़ा है उसकी सांस भी खो गई अब उसको शीर्षासन से उतारना चाहिए कि नहीं उतारना चाहिए तब उन्हें याद आई कि उस फकीर की बड़ी बहन भी भिक्षुणी पास के ही विहार में वो भागे गए को उससे पूछो वह भी पहुंची हुई सिद्ध महिला थी वो आई और उसने कहा कि सुन जिंदगी भर हर बात में व्यंग और मजाक कम से कम मौत के साथ सराफत और शिष्टाचार का व्यवहार करना चाहिए तुम हमेशा अटपटी चाल चलते रहे ढंग से मरो तो फकीर उछल के बैठ गया उसने कहा तो ठीक है फिर ढंग से मरे जाते बहन ये कह के चली गई और फकीर ढंग से मर गया लेट गया बिस्तर पर जैसे मरना चाहिए मर गया यह बहन भी अद्भुत रही होगी जिसने कहा ढंग से मरो कोई बात है जैसे मौत कोई बात ही नहीं ना फकीर को कोई बात है ना उसकी बहन को कोई बात है मौत कोई बात ही नहीं एक शिष्टाचार तो रखो कम से कम मृत्यु के साथ भी व्यंग हो सकता है मगर तभी जब तुम तो मरने के पहले मर चुके हो मरने के पहले मर जाना संन्यास है मरने के पहले जान लेना कि जो मरेगा वह मरा ही हुआ है मरने के पहले पहचान लेना कि जो मरण धर्मा है उसकी ही मृत्यु होगी और जो अमृत है उसकी कभी कोई मृत्यु नहीं होती और मेरे भीतर दोनों जो मरण धर्मा है जो पृथ्वी से मिला है वो पृथ्वी में वापस चला जाएगा और जो अमृत है, उसकी कहीं मृत्यु होती मैं वही हूं अमृतस्य पुत्र। अमृत के पुत्र हो तो ऐसी पहचान चाहिए उपनिषद के वचन कंठस्थ कर लेने से नहीं अनुभव आ जाएगा ऐसे बैठ के दोहराते रहे अमृतस्य पुत्र, अमृतस्य पुत्रा, अम्रतस्य पुत्रा। कुछ भी ना होगा मौत आएगी और सब भूल जाओगे चौकड़ी भूल जाओगे याद ही ना रहेगा उपनिषद एकदम घबरा जाओगे देह को पकड़ने लगोगे कपने लगोगे शास्त्र पढ़ने से नहीं होगा स्वयं का साक्षात्कार चाहिए एता यह अभिमान कहां ठहराएंगे हरि यहां वाजिद ज्यों को बाज झपट ले जाएंगे सीधे साधे आदमी हैं वाजिद वो कहते हैं कि इता अभिमान कहां ठहरोगे और पता है तुम्हें ज्यों तीतर को बाज झपट ले जाएंगे जैसे बाज पक्षी तीतर को कभी भी झटक के ले जाए कभी भी पकड़ के ले जाए ऐसी ही मौत आएगी बाज की तरह और तीतर की तरह हो जाओगे झपट के ले जाएगी उसके पंजे में पड़ोगे छोड़ो भी यह अभिमान मौत के रहते भी मनुष्य अभिमानी है यह आश्चर्य है अगर मौत न होती तो दुनिया का क्या हाल होता कहना मुश्किल है अगर मौत न होती तो कैसा भयंकर अभिमान होता दुनिया में कहना मुश्किल है मौत है फिर भी अभिमान है अकड़ है मौत को झुटला के भुला के आदमी अकड़ा चला जाता है जरा देखो जरा पहचानो। जिस जमीन पर तुम बैठे हो वैज्ञानिक कहते हैं उस जमीन पर जिस जमीन पर तुम बैठे हो उसमें कम से कम आठ आदमियों की लाशें मिट्टी बन चुकी इतने आदमी इस जमीन पर रह चुके यहां ऐसा कोई स्थान नहीं जहां मरघट ना बन चुका हो मरघट बस्तियां बन जाते हैं बस्तियां मरघट बन जाते हैं ये बदलाहट होती रहती है होती रहती हरप्पा मोहंजुदड़ों की खोज हुई हरप्पा के नगर की खुदाई में बड़ी हैरानी हुई सात परतें मिलीं हरप्पा की खुदाई में मतलब हरप्पा नगर सात बार बसा और उजड़ा सात बार बस्ती बसी और मरघट बना सात परतें सदियां लगी होंगी हजारों हजारों साल लगे होंगे किसी नगर को बसने और उजड़ने में सात बार काफी समय लगेगा सारी जमीन बस चुकी उजड़ चुकी लोगों ने घर बनाए और वहीं कब्रें बनी जहां अकल के खड़े हुए वहीं धूल में गिर गए एक बार जब कोई लौट के पीछे देखता कितने कितने लोग इस जमीन पर रह चुके और गए और कितने लोग अभी हैं और चले जाएंगे और कितने लोग आएंगे और जाते रहेंगे इस विस्तार को तुम जरा गौर करो तुम्हारी अकड़ एकदम छोटी हो जाएगी आदमी बड़ा छोटा है बहुत छोटा है सत्तर साल जी लेना क्षण भर जैसा है इस विराट के विस्तार में जमीन की उम्र चार अरब वर्ष है अब तक जमीन चार अरब बरस से जिंदा है सूरज जमीन से हजारों गुना पुराना है और हमारा सूरज बहुत जवान है बूढ़े सूरज है हमारी जमीन तो बहुत नई है नई नवेली बहू समझो इसलिए इतनी हरी भरी बहुत सी पृथ्वीयां हैं दुनिया में जो उजड़ गई जहां आप सिर्फ राख ही राख रह गई न वृक्ष उगते न मेघ घिरते न कोयल कूकती न ना मोर नाचते अनंत पृथ्वीयां हैं वैज्ञानिक कहते जो सूख गईं कभी वहां भी जीवन था कभी यह पृथ्वी भी सूख जाएगी हर चीज पैदा होती जवान होती बूढ़ी होती मरती ये सूरज भी चुक जाएगा यह सूरज भी रोज चुक रहा है क्योंकि इसकी ऊर्जा खत्म होती जा रही है। इससे किरणें रोज निकल रही हैं और समाप्त होती जा रही वैज्ञानिक कहते हैं कि कुछ हजार वर्षों में यह सूरज ठंडा पड़ जाएगा इस सूरज के ठंडे पड़ते ही पृथ्वी भी ठंडी हो जाएगी क्योंकि उसी से तो इसको रोशनी मिलती प्राण मिलते ताप मिलता ऊर्जा मिलती ऊष्मा मिलती उसी से तो उत्तप्त होकर जीवन चलता है फूल खिलते हैं वृक्ष हरे होते हैं हम चलते हैं उठते हैं बैठते हैं। हमारा तो सत्तर साल का जीवन है ये पृथ्वी का समझो कि सत्तर अरब वर्ष का होगा सूरज का और समझो सात अरब वर्ष का होगा और महासूरी हैं जिनका और आगे आगे होगा आदमी की विसात क्या है इस सत्तर साल के जीवन में मगर हम कितने अकड़ लेते यह विमान कहां ठहराएंगे लड़ लेते झगड़ लेते गाली गलौज कर लेते दोस्ती दुश्मनी कर लेते अपना पराया कर लेते मैं तू की बड़ी झंझटें खड़ी कर देते अदालतों में मुकदमेबाजी हो जाती सिर खुल जाते अगर हम मृत्यु को ठीक से पहचान ले तो इस पृथ्वी पर वैर का कारण न रह जाए जहां से चले जाना है वहां वैर क्या करना है जहां से चले जाना है वहां दो घड़ी का प्रेम ही कर ले जहां से विदाही हो जाना है वहां गीत क्यों ना गालें गाली क्यों बके जिनसे छूट ही जाना होगा सदा को उनके और अपने बीच दुर्भाव क्यों पैदा करें कांटे क्यों बोए थोड़े फूल उगा लें थोड़ा उत्सव मना ले, थोड़े दिए जला ले, इसी को मैं धर्म कहता हूं जिस व्यक्ति के जीवन में यह स्मरण आ जाता है कि मृत्यु सब छीन ही लेगी ये दो घड़ी का जीवन इसको उत्सव में क्यों ना रूपांतरित करें इस दो घड़ी के जीवन को प्रार्थना क्यों ना बनाए पूजन क्यों ना बनाए झुक क्यों ना जाए कृतज्ञता में धन्यवाद में आभार में नाचें क्यों ना एक दूसरे के गले में बाहें क्यों न डाल डालने मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी ये जो क्षण भर मिला है हमें इस क्षण भर को हम सुगंधित क्यों न करें इसको हम धूप के धुएं की भांति क्यों पवित्र ना करें कि ये उठे आकाश की तरफ प्रभु की गूंज बने एता यह अभिमान कहां ठहराएंगे हरिहां वाजिद ज्यों तीतर को बात झपट ले जाएंगे आता ही होगा बाज कभी भी झपट ले जाएगा इसके पहले की बाज झपट ले तुम स्वयं ही जागो कारीगर करतार के हुंदर हद किया कि परमात्मा भी खूब कारीगर है खूब कुशल है दस दरवाजा राख शहर पैदा किया कि तुम्हारा जो देह तुम्हारी जो देह शरीर इसमें दस दरवाजे रखे और एक पूरा शहर बसा दिया है तुम्हारे भीतर एक बस्ती बसी है वैज्ञानिक कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कम से कम सात करोड़ जीवाणु हैं। सात करोड़ बंबई छोटी बस्ती कलकत्ता भी बहुत छोटी बस्ती कलकत्ता में एक करोड़ आदमी तुम्हारे शरीर में सात करोड़ जीवित अणु है सात करोड़ जीवन बड़ी बस्ती तुम्हारे भीतर बसी है। एक अर्थ में तुम एकदम छोटे हो एक अर्थ में तुम भी विस्तीर्ण हो कारीगर कर्तार की हुंदर हद किया कि हद कर दी हुनर की दरवाजा दस राख शहर पैदा किया और दस दरवाजे रखे इंद्रियों के पांच कर्म इंद्रियां पांच ज्ञान इंद्रिया ये दरवाजे रखे इन्हीं दरवाजों से तुम जीवन से संबंध बनाते हो और इन्हीं दरवाजों से एक दिन मौत आएगी इन्हीं दरवाजों से तुम बाहर जाते हो इन्हीं आंखों से तुम बाहर जाते हो इन्हीं हाथों से तुम बाहर टटोलते हो स्पर्श करते हो इन कानों से तुम बाहर सुनते हो इन्हीं इंद्रियों से मृत्यु भीतर प्रवेश करेगी यह जान के तुम हैरान हो कि प्रत्येक व्यक्ति अलग इंद्री से मरता है किसी की मौत आंख से होती तो आंख खुली रह जाती हंस आंख से उड़ा किसी की मृत्यु कान से होती किसी की मृत्यु मुंह से होती तो मुंह खुला रह जाता अधिक लोगों की मृत्यु जनइंद्री से होती क्योंकि अधिक लोग जीवन में जनइंद्री के आसपास ही भटकते रहते हैं उसके ऊपर नहीं जा पाते तुम्हारी जिंदगी जिस इंद्री के पास जी गई है उसी इंद्री से मौत होगी औपचारिक रूप से हम मरघट ले जाते हैं किसी को तो उसकी कपाल क्रिया करते उसका सिर तोड़ते वो सिर्फ प्रतीक है समाधिस्थ व्यक्ति की मृत्यु उस तरह होती समाधिस्थ व्यक्ति की मृत्यु सहस्त्रार से होती जन्इ्री सबसे नीचा द्वार है जैसे कोई अपने घर की नाली में से प्रवेश करके बाहर निकले सहस्त्रार जो तुम्हारे मस्तिष्क में द्वार वह श्रेष्ठतम द्वार है जन्इ्री पृथ्वी से जोड़ती है सहस्त्रार आकाश से जनिंद्री देह से जोड़ती है सहस्त्रार आत्मा से जो लोग समाधिस्थ हो गए जिन्होंने ध्यान को अनुभव किया है जो बुद्धत्व को उपलब्ध हुए उनकी मृत्यु सहस्त्रार से होती उस प्रतीक में हम अभी भी कपाल क्रिया करते हैं मरघट ले जाते हैं बाप मर जाता है तो बेटा लकड़ी मार के सिर तोड़ देता है मरे मराए का सिर तोड़ रहे हो प्राण तो निकल ही चुके अब कहे गली दरवाजा खोल रहे हो अब निकलने को वहां कोई है ही नहीं मगर प्रतीक औपचारिक आशा कर रहा है बेटा कि बाप सहस्त्रार से मरे मगर बाप तो मर ही चुका है ये दरवाजा मरने के बाद नहीं खोला जाता ये दरवाजा जिंदगी में खोलना पड़ता है इसी दरवाजे की तलाश में सारे योग तंत्र की विद्याओं का जन्म हुआ इसी दरवाजों को खोलने की कुंजियां हैं योग में तंत्र में इसी दरवाजे को जिसने खोल लिया वह परमात्मा को जान के मरता है उसकी मृत्यु समाधि हो जाती है। इसलिए हम साधारण आदमी की कब्र को कब्र कहते फकीर की कब्र को समाधि कहते समाधिस्थ होकर जो मरा है प्रत्येक व्यक्ति उस इंद्री से मरता है जिस इंद्री के पास जिया जो लोग रूप के दीवाने वे आंख से मरेंगे इसलिए चित्रकार मूर्तिकार आंख से मरते उनकी आंख खुली रह जाती जिंदगी भर उन्होंने रूप और रंग में ही अपने को तलाशा अपनी खोज की संगीतज्ञ कान से मरते उनका जीवन कान के पास ही था उनकी सारी संवेदनशीलता वहीं संग्रहित हो गई थी मृत्यु देखकर कहा जा सकता है आदमी का पूरा जीवन कैसा बीता अगर तुम्हें मृत्यु को पढ़ने का ज्ञान हो तो मृत्यु पूरी जिंदगी के बाबत खबर दे जाती कि आदमी कैसे जिया क्योंकि मृत्यु सूचक है सारी जिंदगी का सार निचोड़ है आदमी कहां जिया हरियां वाजिद जीव तीतर को बाज झपट ले जाएंगे जल्दी ही बाज तो आएगा उसके पहले तैयारी कर लो अगर तुम सहस्त्रार पर पहुंच जाओ तो फिर मौत का बाज तुम्हें झपट के नहीं ले जा सकता फिर तो परमात्मा तुम्हें तलाशता आता है अगर तुम किसी और इंद्री से मरे तो वापस लौटाना पड़ेगा देह क्योंकि बाकी सब द्वार देह में है सहस्त्रार देह का द्वार नहीं आत्मा का द्वार है, सहस्त्रार ग्यार द्वार है बाकी दस द्वार शरीर के ग्यारहवें द्वार को तलाश तुम्हारे भीतर है, बंद पड़ा है अब तो वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि मस्तिष्क का आधा हिस्सा बिल्कुल निष्क्रिय पड़ा है और बहुत चकित होते हैं कि क्या कारण होगा क्यों मस्तिष्क का आधा हिस्सा बिल्कुल निष्क्रिय किसी काम में नहीं आ रहा प्रकृति कोई चीज ऐसी पैदा नहीं करती जो बेकाम हो पैदा करती है तो काम होना ही चाहिए आधा मस्तिष्क काम कर रहा है आधा मस्तिष्क बिल्कुल बंद पड़ा है वही आधा मस्तिष्क सहस्त्रार्थ के क्षण में सक्रिय होता है उसी आधे मस्तिष्क से प्रार्थना जन्मती है उसी आधे मस्तिष्क से ध्यान उपजता है वह आधा तभी सक्रिय होता है जब कोई बुद्धत्व को उपलब्ध होता है तब तक सक्रिय नहीं होता है ऐसा ही समझो जैसे तुम्हारे घर में एक द्वार बंद है और तुम कई बार सोचते हो ये द्वार कहां खुलता होगा और सब द्वार तो तुमने देखे मगर ये द्वार किस दिशा में ले जाता है किस खजाने की तरफ पता नहीं किस गुफा में कहा ले जाता है जो व्यक्ति अपने भीतर थोड़ा सा खोजबीन करेगा उसे जल्दी ही सह के द्वार जिज्ञासा उठनी शुरू हो जाएगी विज्ञान तो अब इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि मस्तिष्क का आधा हिस्सा निष्क्रिय योग तो आज पांच हजार साल से यह कह रहा है कि मस्तिष्क का आधा हिस्सा निष्क्रिय उसको सक्रिय करने के बहुत उपाय किए हैं योग में अनेक आसन खोजे उस आधे को सक्रिय करने के लिए उस आधे को सक्रिय करने के लिए शीर्षासन का उपयोग किया गया ताकि खून का धारा खून की धारा उस आधे मस्तिष्क को जाके चोट करने लगी, उसे सक्रिय करे श्वास की प्रक्रियाएं विकसित की गई हैं क्योंकि मस्तिष्क का भोजन ऑक्सीजन है मस्तिष्क जीता है ऑक्सीजन पर जितनी ज्यादा प्राणवायु तुम लेते हो उतना ही मस्तिष्क सक्रिय होता है इसलिए रात अगर तुम सोने के पहले पंद्रह मिनट प्राणायाम कर लो फिर रात भर ना सो सकोगे मस्तिष्क सक्रिय हो जाए इसलिए रात भूल के भी प्राणायाम नहीं करना चाहिए या विपसना जैसी ध्यान की विधि रात में नहीं करनी चाहिए अन्यथा नींद खराब हो जाएगी सुबह की विधियां सूरज के उगने के साथ करनी चाहिए जितनी तुम श्वास लेते हो उतना मस्तिष्क सक्रिय होता है जैसे ही ऑक्सीजन कम होती सबसे पहले मस्तिष्क मरने लगता है इसलिए जिस व्यक्ति के भीतर ऑक्सीजन की कम होने की संभावना होती चिकित्सक तत्ण ऑक्सीजन देते हैं क्योंकि एक दफा मस्तिष्क खराब हो जाए तो फिर सुधरने का उपाय नहीं छह सेकंड में नष्ट होना शुरू हो जाता है ऑक्सीजन ना पहुंचे तो छह सेकंड के भीतर मस्तिष्क के तंतु मरने शुरू हो जाते बड़े सूक्ष्म नाजुक तंतु प्राणायाम का प्रयोग क्या है? प्राणायाम का इतना ही अर्थ है सामान्य रूप से जितनी प्राणवायु हम अपने भीतर ले जाते हैं उससे ज्यादा प्राणवायु को हम भीतर ले जाएं फेफड़ों को पूरा भरें फेफड़े में 6000 छिद्र हैं आमतौर से जो हम सांस लेते हैं उसमें 2000 छिद्रों तक ही श्वास जाती जब हम दौड़ते हैं तैरते हैं तो तीन से चार छिद्रों तक श्वास जाती छह हजार छिद्रों तक श्वास तो केवल प्राणायाम में ही जाती और जब पूरे छह हजार छिद्रों तक श्वास पहुंचती तो तुम्हारे पूरे मस्तिष्क को प्राणवायु उपलब्ध होनी शुरू होती वो जो निष्क्रिय पड़ा हिस्सा है उसमें भी प्राणवायु का संचार होता है वह भी सक्रिय होने लगता है वहीं खिलता है जीवन का कमल और एक बार वहां का द्वार खिल जाए एक बार वहां का कमल खुल जाए फिर फिर कोई मृत्यु नहीं फिर अमृत तभी तुम जानोगे कि तुम अमृत के पुत्र हो। कारीगर करतार हंदर हद किया दस दरवाजा राख शहर पैदा किया नक्सिक महल बनाए दीपक जोड़िया मिट्टी से तो बना दिया है नक्सिक शरीर बड़ा सुंदर प्रतिमा बनाती और भीतर फिर एक दीपक जोड़ दिया है भीतर फिर एक ज्योति जोड़ दी जीवात्मा जोड़ दी बाइबल कहती है परमात्मा ने आदमी को मिट्टी से बनाया और फिर सांस फूकी ये प्रतीक है आदमी मिट्टी है सांस के माध्यम से कुछ उसमें चल रहा है जो मिट्टी नहीं इसलिए सांस बंद हुई कि आदमी गया नक्सिक महल बनाए दीपक जोड़िया हरिह भीतर भरी भंगार के ऊपर रंग दिया और इस देह में तो कचरा ही कचरा भरा है और ऊपर से सुंदर रंग भी दे दिया खूब तू भी कारीगर कुशल है देह में तो भूसा ही भूसा भरा है मिट्टी ही मिट्टी मगर ऊपर से खूब रंग दे दिया सुंदर चमड़ी चढ़ा दी नक्सिक दे दिया सौंदर्य दे दिया और आदमी इसी सौंदर्य में भटक जाता है दर्पण के सामने खड़ा अपने ही सौंदर्य में मोहित होता रहता और सब भंगार है सब कूड़ा करकट है कचरा है सब धोखा है सब सौंदर्य चमड़ी से ज्यादा गहरा नहीं है कभी जाके अस्पताल ऑपरेशन देख लेना चाहिए कभी किसी का पोस्टमार्टम होता हो तो जाके जरूर देख लेना चाहिए इससे तुम्हें बोध होगा कि तुम्हारे शरीर में क्या भरा है भंगार वाजिद ठीक कहते व्यर्थ का कूड़ा करकट भरा है मगर खूब कारीगर है परमात्मा कि भंगार को लीप पोत के ऊपर से ऐसा सुंदर कर दिया है कि आदमी धोखा खा जाता है कि आदमी दर्पण के सामने खड़ा होकर सोचता है यही मैं हूं यही तुम नहीं हो जो दर्पण में दिखाई पड़ता है वह तो भंगार ही है जो देख रहा है वह तुम हो जो दिखाई पड़ रहा है वह तुम नहीं हो दृश्य तुम नहीं हो दृष्टा तुम हो साक्षी तुम हो उस साक्षी के सूत्र को पकड़ो उसी सूत्र को पकड़ के सहस्त्रार्थ तक पहुंच जाओगे